भारतीय व्याख्यान वेदांत अद्वैतवाद की शिक्षा से तुम्हें यह ज्ञान होता है कि दूसरों के हिंसा करते हुए तुम अपनी ही हिंसा करते हो क्योंकि वे सब तुम्हारे ही स्वरूप हैं तुम्हें मालूम हो या ना हो सब हाथों से तुम ही कार्य कर रहे हो सब पैरों से तुम ही चल रहे हो राजा के रूप में तुम ही प्रासाद में सुखों का भोग कर रहे हो फिर तुम्ही रास्ते की भिखारी के रूप में अपना दुख में जीवन बिता रहे हो अज्ञ में भी तुम हो विद्वान में भी तुम हो दुर्बल में भी तुम हो सबल में भी तुम हो इस तत्व का ज्ञान प्राप्त कर तुम्हें सबके प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए क्योंकि दूसरे को कष्ट पहुंचाना, अपने ही को कष्ट पहुंचाना है इसलिए हमें कदापि दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहिए इसीलिए यदि मैं बिना भोजन के मर भी जाऊँ तो भी मुझे इसकी चिंता नहीं क्योंकि जिस समय मैं भूखा मर रहा हूं उस समय लाखों मुंह से भोजन भी कर रहा हूं अतीत यह मैं मेरा इन सब विषयों पर हमें ध्यान ही नहीं देना चाहिए यह संपूर्ण संसार मेरा ही है मैं ही एक दूसरी रीति से संसार के संपूर्ण आनंद का भोग कर रहा हूं और मेरा या इस संसार का विनाश भी कौन कर सकता है इस तरह तुम देखते हो अद्वैतवाद ही नैतिक तत्वों की एकमात्र व्याख्या है अनान्यवाद तुम्हें नैतिकता की शिक्षा दे सकते हैं परंतु हम क्यों परायण हो इसका हेतु तो निर्देश नहीं कर सकते यह सब तो हुई व्याख्या की बात अद्वैतवाद की साधना में लाभ क्या है उससे शक्ति प्राप्त होती है तुमने जगत पर सम्मोहन का जो पर्दा डाल रखा है उसे हटा दो मनुष्य को दुर्बल मत सोचो उसे दुर्बल मत कहो समझ लो कि एक दुर्बलता शब्द से ही सब पापों और संपूर्ण अशुभ कर्मों का निर्देश हो जाता है सारे दोषपूर्ण कार्यों की मूल प्रेरक दुर्बलता ही है दुर्बलता के कारण ही मनुष्य सभी स्वार्थों में प्रवृत्त होता है दुर्बलता के कारण ही मनुष्य दूसरों को कष्ट पहुंचाता है दुर्बलता के कारण ही मनुष्य अपना सच्चा स्वरूप प्रकाशित नहीं कर सकता सब लोग जाने कि वे क्या हैं दिन रात वे अपने स्वरूप सोहम मैं वही हूं का जब करें, माता के स्तन पान के साथ सोहम इस ओजमयी वाणी का पान करें, स्रोतव्यो मंतव्यो निधि निधिध्याव्य बृहदारण्य को उपनिषद इस ओजमयी वाणी का पान करें, स्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यास आदि पहले इसका श्रवण करें, तत्पश्चात इसका चिंतन करे और उसी चिंतन उसी मनन से ऐसे कार्य होंगे जिसे संसार ने कभी देखा ही नहीं था किस तरह से काम मिलाया जाए कोई कोई कहते हैं यह अद्वैतवाद कार्य में परिणित नहीं किया जा सकता अर्थात भौतिक धरातल पर उसकी शक्ति का प्रकाश नहीं हुआ इस कथन में आंशिक सत्य अवश्य है वेद की उस वाणी का स्मरण करो ओ मित्ये काक्षरम ब्रह्म ओम मित्याक्षरम परम ओम इतकाक्षरण ज्ञावा यो यदीक्षति तस् तत् कठोपनिषद ओम यही ब्रह्म है ओम यह परमात्म सत्ता है जो इस ओंकार का रहस्य जानते हैं वे जो कुछ चाहते हैं वही उन्हें मिलता है अतय पहले तुम इस ओंकार का रहस्य समझो वह ओंकार तुम ही हो इसका ज्ञान प्राप्त करो इस तत्व महावाक्य का रहस्य समझो तभी केवल तभी तुम जो कुछ चाहोगे वह पाओगे यदि भौतिक दृष्टि से बड़े होना चाहो तो विश्वास करो तुम बड़े हो मैं एक छोटा सा बुलबुला हो सकता हूँ तुम पर्वताकार ऊंची तरंग हो सकते हो परंतु यह समझ रखो कि हम दोनों के लिए पृष्ठभूमि अनंत समुद्र ही है अनंत ब्रह्म हमारी सब शक्ति और वीर्य का भंडार है और हम दोनों ही क्षुद्र हो या महान उससे अपनी इच्छा भर शक्ति संग्रह कर सकते हैं अतएव अपने पर विश्वास करो अद्वैतवाद का यह रहस्य है कि पहले अपने पर विश्वास करो फिर अन्य सब पर संसार के इतिहास में देखोगे कि केवल वे ही राष्ट्र महान एवं प्रबल हो सके हैं जो आत्मविश्वास रखते हैं हर एक राष्ट्र के इतिहास में तुम देखोगे जिन व्यक्तियों ने अपने पर विश्वास किया वे ही महान तथा सबल हो सके यहाँ इस भारत में एक अंग्रेज आया था वह एक साधारण क्लर्क था रुपये पैसे के अभाव से और दूसरे कारणों से भी उसने अपने सिर में गोली मारकर दो बार आत्महत्या करने की चेष्टा की और जब वह उसमें असफल हुआ तब उसे विश्वास हो गया कि बड़े बड़े काम करने के लिए वह पैदा हुआ है वही लॉर्ड क्लाइव इस साम्राज्य का प्रतिष्ठाता बन गया यदि वह पादरियों पर विश्वास करके घुटने टेक हे hey प्रभु मैं दुर्बल हूँ दीन हूँ ऐसा किया करता तो जानते हो उसे कहाँ जगह मिलती ये संदेह उसे पागल खाने में रहना पड़ता इस प्रकार की कुछ ने तुम्हें पागल बना डाला है मैंने सारे संसार में देखा है दीनता के उस उपदेश से जो दौरबल्य का पोषक है बड़े अशुभ परिणाम हुए हैं मनुष्य जाति को उसने नष्ट कर डाला है हमारी संतानों को जब ऐसी ही शिक्षा दी जाती है तब इसमें क्या आश्चर्य यदि वे अंत में अर्थ विक्षिप्त हो जाते हैं यह अद्वैतवाद के व्यवहारिक पक्ष की शिक्षा है अत अपने पर विश्वास रखो यदि तुम्हें भौतिक ऐश्वर्य की आकांक्षा हो तो इस अद्वैतवाद को उस ओर कार्यान्वित करो धन तुम्हारे पास आएगा यदि विद्वान और बुद्धिमान होने की इच्छा है तो उसी और अद्वैतवाद का प्रयोग करो तुम महामनिषी हो जाओगे और यदि तुम मुक्ति लाभ करना चाहते हो तो आध्यात्मिक भूमि में इस अद्वैतवाद का प्रयोग करो तुम परमानंद स्वरूप निर्वाण प्राप्त करोगे इतनी ही भूल हुई थी कि आज तक इस अद्वैतवाद का प्रयोग आध्यात्मिकता की ओर ही हुआ था बस अब व्यवहारिक जीवन में उसके प्रयोग का समय आया है अब उसे रहस्य मात्र या गोपनीय रखने से काम नहीं चलेगा अब हिमालय की गुफाओं और जंगलों में साधु सन्यासियों ही के पास बंधा नहीं रहेगा अब लोगों के दैनिक जीवन के कार्यों में उसका प्रयोग अवश्य होना चाहिए राजप्रसाद में साधु संन्यासियों के गुहा में गरीबों के कुटियों में सर्वत्र यहाँ तक कि रास्ते के भिखारी द्वारा भी वह कार्यान्वित होगा अतः चाहे तुम स्त्री हो चाहे शुद्र अथवा चाहे और ही कुछ हो तुम्हारे लिए भय का अल्पमात्र भी कारण नहीं कारण श्री कृष्ण कहते हैं यह धर्म इतना महान है कि इसका अल्प मात्र अनुष्ठान करने से भी महाकल्याण की प्राप्ति होती है स्वल्प मपस्थ धर्मस्य से त्रायते महतो भयात गीता अत हे आर्य संतानो आलसी होकर बैठे मत्र हो जागो उठो और जब तक इस चरम लक्ष्य तक न पहुंच जाओ तब तक मत रुको अब अद्वैतवाद का व्यवहारिक क्षेत्र में प्रयोग करने का समय आ गया है उसे अब स्वर्ग से मर्त्य में ले जा आना होगा इस समय विधाता का विधान यही है हमारे प्राचीन काल के पूर्वजों की वाणी से हमें निर्देश मिल रहा है कि इस अद्वैतवाद को स्वर्ग से पृथ्वी पर ले आओ तुम्हारे उस प्राचीन शास्त्र का उपदेश संपूर्ण संसार में इस प्रकार व्याप्त हो जाए कि समाज के प्रत्येक मनुष्य की वह साधारण संपत्ति हो जाए हमारी नस नस में रुधिर में प्रत्येक कण में उसका प्रवाह हो जाए तुम्हें सुनकर आश्चर्य होगा कि हम लोगों से कहीं बढ़कर अमेरिकनों ने वेदांत को अपने व्यवहारिक जीवन में चरितार्थ कर लिया है मैं न्यूयॉर्क के समुद्र तट पर खड़ा खड़ा देखा करता था भिन्न भिन्न देशों में लोग बसने के लिए अमेरिका आ रहे हैं उन्हें देखकर मुझे यह मालूम होता था मानो उनका हृदय झुलस गया है वे पैरों तले कुचले गए हैं उनकी आशा मुरझा गई है किसी से निगाह मिलाने की उनमें हिम्मत नहीं है कपड़ों की एक पोटली मात्र उनका सर्वस्व है और वे कपड़े भी फटे हुए हैं पुलिस का आदमी देखते ही वे भय से दूसरी ओर के फुटपाथ पर चलने की कोशिश करते हैं और फिर छः ही महीने में उन्हें देखो वे साफ कपड़े पहने हुए सिर उठाकर सीधे चल रहे हैं और डटकर लोगों की नज़र से नज़र मिला रहे हैं ऐसा अद्भुत परिवर्तन किसने किया सोचो वह आदमी जिस आर्मेनिया या किसी दूसरी जगह से आ रहा है वहां कोई उसे कुछ समझते ही नहीं थे सभी उसे पीस डालने की चेष्टा करते थे वहां सभी उससे कहते थे तू ग़ुलाम होकर पैदा हुआ है गुलाम ही रहेगा वहां उसके जरा भी हिलने डुलने की चेष्टा करने पर वह कुचल डाला जाता था चारों ओर की सभी वस्तुएं मानो उससे कहती थी ग़ुलाम तू ग़ुलाम है जो कुछ है तो वही बन रहा बन रहा बना रहा निराशा है जिस अंधेरे में पैदा हुआ था उसी में जीवन भर पड़ा रहा हवा भी मानो गूँज कर उससे कहती थी तेरे लिए कोई आशा नहीं ग़ुलाम होकर चिरकाल तक तू नैराश्य के अंधकार में पड़ा रहा वहाँ बलवानों ने पीस कर उसकी जान निकाल ली थी और जो ही वह जहाज से उतरकर न्यूयॉर्क के रास्तों पर चलने लगा उसने देखा कि अच्छे कपड़े पहने हुए किसी भले आदमी ने उससे हाथ मिलाया एक तो फटे कपड़े पहने हुए था और दूसरा अच्छे अच्छे कपड़ों से सुसज्जित था पर इसके कोई अंतर नहीं पड़ा और कुछ आगे बढ़कर भोजनालय में जाकर उसने देखा सभ्य मंडली जिस मेज के चारों ओर बैठी भोजन कर रही थी उसी मेज के एक ओर उससे भी बैठने के लिए कहा गया वह चारों ओर घूमने लगा देखा यह एक नया जीवन है उसने देखा ऐसी जगह भी है जहां और चार आदमियों में वह भी एक आदमी गिना जा रहा है कभी मौका मिला तो वाशिंगटन जाकर संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति से हाथ मिला आया वहा उसने देखा दूर के गांवों से मेले कपड़े पहने हुए किसान आकर राष्ट्रपति से हाथ मिला रहा है तब उससे माया का पर्दा दूर हो गया वह ब्रह्म ही है माया बस इस तरह दुर्बलता तथा दासता के सम्मोह में पड़ा हुआ था अब उसने फिर से जाग कर देखा मनुष्यों के संसार में वह भी एक मनुष्य है हमारे इस देश में इस वेदांत की जन्मभूमि में हमारे जन साधारण को शत वर्षों से सम्मोहित बनाकर इस तरह की हीन अवस्था में डाल दिया गया है उनके स्पर्श से अपवित्रता समाई है उनके साथ बैठने से छूच समा जाती है उनसे कहा जा रहा है निराशा के अंधकार में तुम्हारा जन्म हुआ है सदा तुम इसी अंधेरे में पड़े रहो और इसका परिणाम यह हुआ कि वे लगातार डूबते चले जा रहे हैं गहरे अंधेरे से और गहरे अंधेरे में डूबते चले जा रहे हैं अंत में मनुष्य जितनी निकृष्ट अवस्था तक पहुंच सकता है वहां तक वे पहुंच चुके हैं क्योंकि ऐसा देश कहां है जहां मनुष्य को जानवरों के साथ एक ही जगह पर सोना पड़ता हो इसके लिए किसी दूसरे पर दोषारोपण ना करो अज्ञा मनुष्य जो भूल किया करते हैं वही भूल तुम मत करो कार्य कारण दोनों यही विद्यमान है दोष वास्तव में हमारा ही है हिम्मत बांध खड़े हो जाओ अपने ही सिर पर सब दोष ले लो दूसरे पर दोष ना मरो तुम जो कष्ट भोग रहे हो उसके एकमात्र कारण तुम ही हो